थ जीवस्थ अपरोक्ष अभाव प्रसंगादी न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनक अंगीकार्य जो कहते हैं महावाक्य परोक्ष क्योंकि वाक्य है जैसे सर्गादि वाक्य है वाक्य से परोक्ष ज्ञान ही होगा महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होगा ब्रह्म का अपरोक्ष नहीं होगा ये जो कहते है इसमें आपत्ति है जो तव पदार्थ जीव है वो ही ज्ञान होता अहम ब्रह्म करके यदि वो ज्ञान परोक्ष ही होगा तो तव पदार्थ जीव भी परोक्ष हो जाएगा अपरोक्ष प्रसंगात, तम पदार्थ जीव में भी अपरोक्षत का अभाव प्रसंग है इसी आपत्ति से न महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम इतंगी कार्यम महावाक्यम परोक्ष ज्ञान जनकम इत न महावाक्य परोक्ष ज्ञान जनक ऐसा नहीं मानना चाहिए यदि परोक्ष ज्ञान ज्ञान जनक मानेंगे अहम अस्मि ब्रह्म ज्ञान यदि परोक्ष ज्ञान हुआ तो हम शब्द का अर्थ जो जीव है वो भी परोक्ष हो जाएगा ये आपत्ति है सातो सतो परोक्ष जीव से ब्रह्मत नश्येत पर सिद्धा पर मिति युक्तिमहत्यो युक्ति सो अक्ष जीव से अपरक्ष स्वयं अपने लिए अपरोक्ष है स्वयं प्रकाश है सतो अपरक्ष अपने जीव का अपना स्वरूप का ज्ञान परोक्ष होता है अपरक्ष है हैं अपरोक्ष होता है एक बार कहो तो सुनाई पड़ेगा जैसे सब सुन लेगी धीरे को फिर बेकार कुछ फिर बेकार नहीं नहीं तो नहीं कहना जो कहना तो जोर से बोलना स्वयं अपना स्वरूप परोक्ष है अपरोक्ष है सत्ो अपरोक्ष जीव अपने स्वरूप का अपरुक्ष होने के लिए क्या कौन सा इंद्रिय चाहिए नहीं तो स्वत ही अपरोक्ष जीव उसमें महावाक्य से ब्रह्मत्वम अभिवांशत हो जीव अपने स्वर ब्रह्म तो इच्छा करता हुआ महावाक्य विचार करने लगा अहम से ब्रह्म ज्ञान के लिए स्वयं तो अपरुक्ष था अब ब्रह्म तो चाहते हुए क्या हुआ जो ज्ञान महावाक्य से तो ब्रह्म ज्ञान हुआ क्योंकि परोक्ष ज्ञान हुआ जो लोग कहते है महावाक्य से परोक्ष ज्ञान होगा और परोक्ष ज्ञान हुआ तो स्वयं अपने स्वरूप में जो वो था, रहा था। वो भी गया रहा यही महावाक्य से परोक्ष ज्ञान हुआ अपने स्वयं में वो भी चला गया नियेत सत् अपरो जीव से ब्रह्मत्व अभिवांशत ब्रह्म इच्छा करते हुए सिद्ध अपरोक्ष जो सिद्ध अपरोक्ष अपने में स्वतः सिद्ध अपरक्षत्व तो था वो ब्रह्मत्व तो अभिवांशत है जो विचार करने लगा महावाक्य परोक्ष ज्ञान हुआ जो तो था वो सिद्धा वो नष्ट हो जाएगा ये आपत्ति है इति युक्तिर महत्व हो बड़ी युक्ति तुम्हारे पास है क्या युक्ति है महावाक्य से परोक्ष ज्ञान स्वतः अपरिचत्व तो था स्वतः सिद्ध अपरिचत्व तो वो भी चला गया महावाक्य विचार करते करते ज्ञान हुआ तो अपने जो वो भी नष्ट हो जाए तो इतनी युक्ति महत्व हो ये तो बड़ी युक्ति तुम्हारी पास है पास करते हैं है अर्थात तो महावाक्य से परोक्ष नहीं अपरोक्ष ज्ञान मानना पड़ेगा स्वयं तो स्वतः जीव साथ ब्रह्म का अवैध ज्ञान होगा तो परोक्ष क्यों होगा परोक्ष होगा तो स्वतः सिद्ध अपरोक्षत्व भी नष्ट हो जाएगा सतो ऐसा कह करके के सिद्धांत ने आपत्ति दी स्वतः जीवन में जो अपरक्ष तो था वो नष्ट हो जाए ये आपत्ति को जब कहते ठीक है नष्ट हो जाए तो उसको कहते इष्टापति इष्टाच आपत्तिशी इष्टापति कोई आपति देते है तो अनिष्ट ही होता है जो इष्ट हो आपति नहीं कहते इष्ट है तो आपति नहीं अनिष्ट है तो आपति अनिष्ट प्रसंग तो आपति होती है अब कोई अनिष्ट प्रसंग क्या होगा ठीक है हम उसको मानते हैं तो उसको कहेंगे इष्टापति तो आपत्तिष्टा है आपकी जो आपत्ति हमको अनिष्ट नहीं इष्ट है तो इष्टापत्ति ये आशंका सिद्धांत कहे जो लोग परोक्ष ज्ञान मानते हैं है महावाक्य से, वो कहेगी ठीक है इष्ट है अपने जो अपरो नष्ट हो जाए ब्रह्म ज्ञान तो हो गया अपरोक्षत्व नष्ट हो जाए ऐसा शंका करने पर उत्तर देते हैं। वृद्धि मिष्टो मूल मापी नष्ट मिती दृशम संपन्नं संपन्नं संपन्नं लौकिक वचन सात्दा वृद्धि इवतुच्छा सात सिवत प्रत्येक तकवत निष्ठा निष्ठा सूत्र शिक्षा तो का तबत रहे इस इष्टवत सत्य इष्टवत बुद्धिम इष्टवत बुद्धि चाहने वाले पुरुष का मूलम अपनी नष्टम बुद्धि चाहने के लिए रूपया दिया किसको और बुद्धि क्या मिलेगी मूलअी चला गया मूलम अपनी नष्टमी दिशा लौकिकम वचनम ये लोक में था प्रसिद्ध है बुद्धि चाहने के लिए रूपया दियाको दिया बहुत ब्याज मिलेगा वो ब्याज देने के लिए के पास उसके रुपया नहीं तो मूल भी देने के लिए नहीं और वो कुछ नहीं दे पागा तो बुद्धि इष्टवत मूलमअप नष्टम ये जो ईदृश लौकिक वचनम लोक में प्रसिद्ध है तत्प्रसादत तो सार्थम संपन्नम ये तो ठीक आपके प्रसाद से ये सार्थक हो गया लोक में जो कहा जाता था ये व्यर्थ नहीं बिल्कुल सार्थक हो गया क्या बुद्धि चाहता था अपने में ब्रह्म तो चाहता था साधक अपने में ब्रह्मत्व अभिभांशत हो सत सिद्ध जो अपरोक्ष महावाक्य विचार करने लगा तो जो सत सिद्ध भी चला गया ब्रह्मत्व मिलने के लिए प्रयत्न करता था क्या था अपरोत्व वो भी चला गया वृद्धि चाहता था बुद्धि क्या मिलेगा मूल भी चला गया वृद्धि क्या मिलेगी मूल भी चला गया ठीक इस प्रकार अपने में ब्रह्मत्व चाहते हुए विचार करते हुए महावाक्य से जी परोक्ष ज्ञान हो तो अपने में जो अपरक्षित्व था वो भी चला जाएगा नष्ट हुआ ये बुद्धि को चाहने वाले मूल नष्ट हो जाता है ऐसा जो लौकिक अवचन ये तो सार्थक हो गया तुम्हारे प्रसाद से ओम तो। सोपाधिक जीव जीवस्य अपरुचत्व युक्त जीव है सोपाधिक उसका अपरिचित्व होता है ठीक है क्योंकि सोपाधिक है अब ब्राह्मण में अपरिचत्व कैसे होगा ब्राह्मणस्त निरूपाधिकुज्यते ब्रह्म निरूपाधिक है इसलिए उसमें अपरिचित नहीं, नहीं है ऐसा शंका करता है पूर्व पुष्ह अंत कर्ण संभिन्न धो जीव परता अर्हते सद्भा न तो ब्रह्माुपा पूर्व पक्षी की शंका ही है अंतकर्ण संविधो जीव अंतकरण विशिष्ट चैतन्य है, अंतकरण उपाधि चैतन्य है अंतकरण विशिष्ट चैतन्य बोध है चित्र ये जीव है अपरोक्षता अरहति, उपाधि सद्भाव अंतकरण रूप उपाधि रहने से को योग्य है प्राप्त करता है अपरोक्षता अर्ति को योग्य है प्राप्त करता है उपाधि होने से न तो ब्रह्म ब्रह्म में अपर तो अपरोत्व तो का संभव नहीं क्योंकि अनुपाधिक निपाधिक है निरुपाधिक में अपरोत्व कैसे होगा हाँ जीव है सोपाधिक तो अंतकर्ण विशिष्ट चैतन्य उपाधि होने से अपरोक्ष प्राप्त करेगा ब्रह्म तो अपरोक्ष नहीं होगा उपाधि नहीं हो है ये पूरा शंका है ब्राह्मणों निरूपाधिकर तो मसीदमिति परिहरति तथा ब्रह्मा भी निरूपाधिकर नहीं है जो ज्ञान होता है महामसी ब्रह्म जब तक कैवल्य विधेय कवल्य नहीं हुआ तब तक निरुपाधिक नहीं है ही ज्ञान होता है ब्रह्मत्व नहम तोबोधस् सोपाधि विषय यदेह कबल्युपाधेरिवार सोपादि विषयत्वतः शंका ठीक नहीं ब्रह्मतो है ब्रह्मि विषय ब्रह्मोध्य सोपादि विषयत्व सोपादि के विषय के ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म में अपने में जो ब्रह्मत्व का बोध होता है वो तो सोपादि विषय कोपाधि विषय क्यों यावत विदेह कम उपाधिर अनिवार विदेह कवल्य होने तक अभिज्ञान हो जाने पर उसको कहते जीवन मुक्त जीते जी मुक्त हुआ जब तो प्रारब्ध कर्म रहता है तब तो, तो प्रारब्ध से आक्षिप्त भोग कर्म रहेगा देहादि रहेगा प्रारब्ध कर्म हेतु तो, तो प्रारब्ध से कर्म से आक्षिप्त होता है लेस अज्ञान प्रारब्ध के कारणभूत संस्कार रूप ज्ञान तब तक ब्रह्म में उपाधि का निवारण पूरा नहीं होता है विधेयक कबल्य जो प्राप्त करेगा तो निरुपाधि को प्राप्त करता है यावत विधेयक कवल उपाधिर अनिवारण उपाधिका का निवारण नहीं होता अत्यंत कुछ रहता है नेवम ब्रह्म जीव जीवस्य ब्रह्म रूपता ज्ञान यद में जो ब्रह्म का ज्ञान अहमअ्र तोपधिकस्त वस्तु विषय के वर्तते के सोपाधिकम, सोपाधिकम वर्त सोपा तस्थिक वस्तु वस्तु, सोपाधिकस्त सोपाधिकत विषय सोपाधिकस्त विषयकता है सोपाधिकत ब्रह्म सोपाधिक्रह्म विषयक ज्ञान इसलिए जो ज्ञान सोपाधिक वस्तु विषय का होगा उस ज्ञान का विषय हो? सोपाधिक होगा तद विषय से ब्राह्मण भी सोपाधिक ज्ञान सोपाधिक वस्तु घट ज्ञान का विषय क्या होगा जिसका ज्ञान है विषय वही हो होगा सोपाधिक वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान तो ज्ञान का विषय हो क्या होगा सोपाधिक वस्तु ज्ञान से सोपाधिक विषय त्ञ से सोपाधिका घटते ज्ञ यद सोपाधि का नहीं, तो नहीं तो सो होगा नहीं तो ज्ञान तो सोपाधि के विषय का होगा ज्ञा जैसा है ज्ञान तत्व तो ज्ञान यदि सोपाधि के विषय के तो ज्ञ भी सोपाधिकोपाधिक अंतरे न सोपाधिक्व के बिना ज्ञान से सोपाधि के विषय तो न घटती यदि ज्ञे वस्तु विषय सोपाधिका नहीं होगा तो ज्ञान सोपाधि के विषय का कैसे होगा इसलिए ज्ञपाधिकदेवकुत को क्यों क्यूँ क्यूँकी यावध विधेयक एवेलम उपाधिर अनिवार्य उपाधि रहती है तो। तो ना जब तक विधेयक कैबले है उपाधि है जीव की उपाधि तो अंतगर ठीक है तो ब्रह्म के लिए कोई उपाधि बताना पड़ेगा ननु जीव ब्रह्म और विलक्षणम उपाधि तोय वक्त इतिहासें क्या जीव के लिए और ब्रह्म के लिए दो उपाधि विलक्षणम उपाधि तोय करना चाहिए ऐसा शंका हमसे उत्तर देते हैं साहित्य साहित्य अंतकर्ण साह विशेष्य उपाधिजीव ब्रह्मताया न्य जीव भाव ब्रह्मता से उपाधिशिष्यते जीव भाव तस्वतु सूत्र हे भाव प्रत तल प्रत्योहताय जीवस्य भाव त्व करेंगे तो मनुष्यस्य भाव मनुष्यं गौर भाव गोत्म गोता ऐसे थोड़ा तो तर प्रत्यय करने पर जीवत्व होगा जीव भाव का जीव अलग जीव से जीवत्व जीव भाव से ब्रह्मता अर्थात जीवत्व और ब्रह्मत्व ये दोनों के उपाधि विशिष्ट अलग अलग है विलक्षण है जीवभाव से जीवत्व से उपाधि ब्रह्मता उपाधि विशिष्ते विशेष विलक्षण है कैसे विलक्षण है अंतकरण साहित्य राहित अभियान अंतकरण साहित्यम ये जीव के लिए उपाधि और ब्रह्म के लिए उपाधि अंतकरण राहित्यम अंतकरण है ब्रह्म के लिए उपाधि अंतकरण राहित्य एक उपाधि अंतकरण साहित्य एक उपाधि जीव भाव के लिए उपाधि क्या है अंतकरण साहित्यम अंतकरण राहित उपाधि ब्रह्मता के लिए न अन्यथा अन्य कोई नहीं यही उपाधि है ठीक है जीव भाव ब्रह्म भाव योर अर्थात जीवत्व ब्रह्मत्व के लिए अंतक साहित्यराहित्य एव उपाधि साहित्य राहित्य साहित्यराहित्य दिवसन अतकर्ण से साहित्य राहित्य अक साहित्यराहिते उपाधि दउपधि अंतकरण अंतकरण संबंध से भाव रूप अंतकरण भाव रूप है अंतकरण भाव रूपे अभाव रूप है उसका संबंधी भाव रूप है अंतकरण भाव रूप है उसका संबंध भाव रूप अंतकरण संबंध भाव रूप होने के कारण उपाधि तो हो जाए ठीक है और अंतकरण का काहित अंतकरण साहित्य अंतकरण संबंध भाव रूप है ये उपाधि होने में कोई आपत्ति नहीं और अंतकरण का राहित्य क्या है वायु रूप रहित है रहे। रूप रहे रहे रहे है रूप रही वायु में रहेगा रहेगा रूपराहित किस में रहेगा वायु में वो क्या चीज है वायु में रूप राहित क्या है वायु उसमें रहेगा रूप रही रहे रूप रही रूप का वायु में रहेगा रूपा भाव जिस प्रकार रूप राहित्यम रूप का अभाव है इस प्रकार अंतकरण राहित्यम ब्रह्म में है, है ब्रह्म में क्या है राहित्यम तो उसका क्या अर्थ है अंतकरण अभाव अंतकरण का अभाव तो अभाव रूपे है अभाव रूपे भाव रूपे वो अभाव रूप कैसे उपाधि साहित्य तो अंतकरण संबंध भाव रूपण से उपाधि हो जाए न अभाव रूप से तहित्य भावरूप तो उपाधित तो अंतर संबंध उपाधि हो न अभाव से तहित अंतकन राहित क्या रूप होगा अंतकन अभाव रूप तो तो, तो नहीं होगा तदुचित न इतिहास कहते उपाधि किसको कहते उपाधि का लक्षण क्या है य्यम अवस्थायी भेद हेतु तो य्यम अवस्था भेद हेतु तो उपाधिता भेद है द्यावर्त के। द्यावर्त का हेतु कार्यकाल विद्यमानते सति व्यावर्तक उपाधि का लक्षण है यावत जा तो कार्य अवस्था जब तक तो कार्य है तब तक रहेगा अरे भेद का हेतु व्यावर्तक है कार्यकाल वृत्ति सति व्यावर्तक उपाधित्व कार्यकाल में रहते हुए व्यावर्तक हो तो उसको उपाधि कहेंगे जावत कार्य जब तक तो कार्य तब तो तक तो करे अरे भेद कहते व्यावर्तक हो उसको उपाधि कहेंगे इतनी उक्त उपाधि लक्षण से ये उपाधि का जो लक्षण है साहित्य राहित तो दोनों में बराबर है भाव रूप हो अथवा भाव रूप हो जो रहे जब तक रह करके व्यावर्तक होता है तब तो, तो उपाधि साहित्य राहित तो दोनों में समान है लक्षण दोनों में उनसे दोनों उपाधि अंतकरण संबंधी उपाधि है अंतकरण का भावी उपाधि है उचितम उपाधि तम दोनों में उपाधित्व उचितम अंतकरण संबंध में जैसे उपाधित्व है अंतकरण का अभाव में भी उपाधित्व है क्योंकि लक्षण है जब तक रहे अवस्था होकर के व्यावर्तक होता है अभिप्रायण परिहर परिहार करता सिद्धांति यथा यथव सिया प्रतिषेधस्तथा न कि शृंखलाव न भिद यथा विधि रूपाधि सीधी भाव रूप भाव रूप जैसे उपाधि अंत तो संबंध तथा तो प्रतिशत किम न प्रतिशत अभाव रूप क्यों नहीं होगा भाव रूप यदि उपाधि है तो अभाव रूप भी क्यों नहीं अंतकरण राय तो अभाव रूप भी उपाधि हो जाएगा उसमें कोई आपत्त्य नहीं है एक में भाव रूप एक में अभाव रूप तो है ये दो विलक्षण है एक भाव रूप एक अभाव रूप कहते भाव रूप हो अभाव रूप उपाधित है एक को सिंकुला बनाए लोहा से एक सोना से बनाए एक को लोहा को लोहा श्रंकुड़े बांध दिया एक को सोने का सिंकुला श्रृंखला बंधन किसका है सुबर्ण लोह भेदन श्रृंखलात्म नृलात्व समान है सुवर्ण का हो लोह का हो श्रृंखलात् श्रृंखला है उसमें कोई भेद नहीं उसका कार्य बराबर है बंधन दुनबद्ध है इसी प्रकार कोई तो भाव रूप हो कोई तो अभावरूप उपाधि तो दोनों में भाव रूप भाव रूप को संबंध, संबंध का हो। जैसे उपाधि है, तथा प्रतिषेत का अभाव रूप के अंतकोण का राहित अंतकण का वियोग अंतकोण का अभाव न किम उपाधि न सो नहीं हो गए किम स भावा भाव रूपत्व तो लक्षण भावानतर विलक्षण दृश्य थे पूर्व पक्षी शंका करने वाले कहता है दोनों में तो विलक्षण है एक भाव रूप तो, एक अभाव रूपत्व तो। कहता तो है वो तो है वो क्या करेगा दोनों उपाधि कस्य अकिंचित करते है ना अनादरणीय तुम कुछ वैलक्षण रहे उपाधि होने के लिए कोई नहीं है तो दोनों ही बराबर है अकिित करते ना उसका आदरण करना नहीं तभी तत्व तो दृष्टान्त मा उसमें सौवर्ण का है किसका लोहा का है किसको लोहे में श्रृंखला बना के बांध दिया किसको पिता से बनाया किसको सोना से बंधन तो सो पुरुष प्रचार निरोधकत्व से अनुपयुक्तम पुरुष प्रचार निरोधक हाथ पैर बांधेंगे पुरुष चल सता है पुरुष प्रचार का निरोधक लोहा का श्रृंखला है या सोना का दोनों है पुरुष प्रचार निरोधकत्व अंसे उसका उपयुक्त अनुपयुक्तम सुवर्णत्म लोह आदि व अन्य सुवर्ण का कीमत तो बहुत ही किन्तु बांधने पर जो पुरुषोप्रचार का अनुरोध कर तो उतने समय किसका उपयोग है सुबर्णत्व तो का उपयोग है लोहत्व तो का दोनों बराबर है विलक्षण वद व्यव उसमें कोई नहीं दोनों बद्ध है उसी प्रकार अंत का संबंध भी उपाधि है अंतकरण का अभाव भी ब्रह्म के लिए उपाधि है तो। भाव रूपोपाधि है अभाव रूपोपाधि है दोनों, दोनों हो गया विधेयर जैसे उपाधि है विधि निषेध ऐसे ब्रह्म का बोध कराने के लिए भी दोनों प्रकार होता है विधि के द्वारा निषेध के द्वारा भी ब्रह्म का ज्ञापन कराया जाता है विधेयर निषेध्यापी ब्रह्म बोध उपायत्व न ब्रह्मोपाधि दृढ़ ब्रह्म बोध का उपाय है जैसे विधि है ऐसे निषेध भी ब्रह्म ज्ञान का उपाय होने से ब्रह्म का उपाधि हो जाएगा कहीं भाव रूप उपाधि कहीं अभाव रूप उपाधि इसको दृढ़ करने के लिए विधि निषेधय ब्रह्म बोध उपाय तम ब्रह्म ज्ञान का उपाय विधि है निषेध भी है भाव रूप भी है अभाव रूप भी ब्रह्म ज्ञान का उपाय आचार्य ही निरूपितम आचार्यो ने निरूपण किया इसको दिखाते है अत्व्याेण साक्षा विधिमुखन चेद प्रवृत्ति सियाद विधेचार्यषिन् भाषितम् वेदांता प्रवृत्ति द्विधा इति आचार्य भाषितम् आचार्य भी भाषित आचार्यों ने कहा क्या कही वेदांता नवृति द्विधा सेदांतों की प्रवृति दो प्रकार है दो प्रकार कैसे अर्थ व्यावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखे नेदांता प्रवृति वेदांत वाक्य की प्रवृति वाक्य की प्रवृति क्या है वाक्य अर्थ को बोध कराने के लिए प्रभुत्व होता है वेदांतों की प्रवृति अर्थबोधन करने के लिए वाक्यों की प्रवृत्ति होती है दो प्रकार अत्यावृति रूप है न साक्षात विधि मुख्य न्यावृति न तती क्या समाज क्या सूत्र है न सूत्र न तती उसका अर्थ तदिन्न तद भिन्न की व्यावृति तद भिन्न का निषेध करना ब्रह्म है तथ उसे भिन्न हो गया अतत् ब्रह्म भिन्न जितने धर्म सब का निषेध करो ब्रह्म भिन्न हो गया कौन ब्रह्म भिन्न उसकी व्यावृति उसका निषेध करो नेति नेति कह करके जितने धर्म सब का निषेध कर दो अत व्यावृति रूप ब्रह्म भिन्न धर्म सबका निषेध करके ब्रह्म का ज्ञान कहा जाता एक अत व्यावृति रूप है न स्थूलम अननुम अहर्षम अदीर्घम सबका निषेध करते जाकम अभिधत्ते चकितम अभिधत् धरती हुई अभिधत्ते कहती अतद व्यावृत्या ब्रह्म भिन्न का निषेद करके भिन्न के निषेद के द्वारा कहती है शक्ति के द्वारा नहीं कह सकती है अतद्यावृति रूपेण साक्षात विधि मुखे न साक्षात विधि के द्वारा सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विधि के द्वारा भी वेदांत वाक्य की प्रवृति होती ब्रह्म बोधन कराने के लिए तो दो प्रकार है वेदांत वाक्य की प्रवृति होती ऐसे आचार्य ने कहा है ठीक है हमें तत्शब्द न ब्रह्म भी दियते ब्रह्म उच्चते कहा जाता है अत शब्द तद अतिरिक्त ब्रह्म से भिन्न जितने सब अज्ञान आदि अज्ञान से लेकर के अज्ञान कार्य सारा प्रपंच अज्ञान के कारण उसके कार्य सब नेत नेति इत्यादि व्यावृत्ति निरसनम नेत नेति नेत इत्यादि व्यावृत्ति व्यावृत्ति का से? निरसन निराश किसके निराश ब्रह्म भिन्न का अतद का नत अत तस् प्रपंच से व्यावृति ब्रह्म से भिन्न अतत हो गया प्रपंच उसकी व्यावृति निरसनम तदेव रूपम उपाय ये उपाय ब्रह्म को ज्ञान कराने के लिए ब्रह्म भिन्न प्रपंच का निराश करके नेत नेते स्थलम अना शव का निषेध करके नीति शव क्या निषेध करके ब्रह्म बोधन वि... विद्र कर, ब्रह्म के कर ते के इस का ते न अक्षा विधिमुखे विधि साक्षातवाचक शब्द प्रयोग के साक्षातवाचक शब्द प्रयोग सत्य ज्ञानमत ब्रह्म तेन च ईस विधि मुखेन का विधिवार साक्षातवाचक शब्द प्रयोग द्वारा भी वेदाता वेदन वेद का सार अंत उपनिषद ज्ञान कांडर्तन वाक्य का प्रवर्तन क्या है प्रतिपा ब्रह्म में प्रतिपादन ब्रह्म में उपनिषद की प्रवृति ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए दोनों प्रकार जैसे विधि निषेध दोनों प्रकार ब्रह्म का प्रतिपादन प्रति होता है इसी प्रकार भाव अभाव विधि निषेध भाव अभाव दोनों ही उपाधि है जीव के लिए अंत संबंध उपाधि ब्रह्म के लिए अंतकरण राहित उपाधि इस उपाधि के कारण ब्रह्म भी जब तक कवल्य विदेय कवल नहीं तब तक उपाधि सहित है इसलिए अहम ब्रह्म से ज्ञान से अंतकरण राहित्य रूप उपाधि विशिष्ट ब्रह्म का ज्ञान होता है इसलिए अपरक्ष ज्ञान संभव है पूर्व पीछे ने कहा था वो तो निरुपाधि का ब्रह्म है अपरुष ज्ञान का विषय कैसे होगा उसका उत्तर जयत विधेयक कवल्य है उपाधि है इसलिए अपरुच ज्ञान है अहम ब्रह्म ये ज्ञान अपरुच और ये ज्ञान महावाक्य से होता है ओम